ठ आठ इस कमरे में कुछ भी कीजिए मुन्नी जी रानी साहिबा आइए तशरीफ लाइए इस छोटे मोढ़े पर बैठिए नए छात्रों से मिलिए नहीं अच्छा ठीक है ये नई कुर्सियां हैं कुर्सियों पर चढ़िए ये ऊंची ऊंची मेजें हैं मेजों पर चढ़िए खिड़की से नजारा देखिए कुछ भी कीजिए लेकिन इन लोगों को एक गाना जरूर सुनाइए अभ्यास इस मोढ़े पर चढ़िए इन ऊंची कुर्सियों पर चढ़िए इन बड़ी बड़ी खिड़कियों से देखिए इस छोटे बच्चे को हलवा दीजिए इन लोगों को गाना सुनाइए इस हलवे में क्या है नए छात्रों को चाय दीजिए इन समोसों में क्या है इन नई छात्राओं से मिलिए इन लोगों को समोसे दीजिए